ओ नमो भगवते वासुदेवाय कल शो चर्चा हो रही थी श्रीकृष्ण संगीर्तन के बारे में चेतर्पण मजनम्भावाग्निर्वापनम श्रेय खैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवन आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपद् पूर्णास्वादनम सर्वात्म स्नपनम भरम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन संकीर्तन का मतलब पूर्ण कीर्तन उसके बारे में चर्चा हो रही थी तो श्री कृष्ण संकीर्तन क्यों क्यों श्री कृष्ण का दूसरे का कीर्तन नहीं क्यों केवल कृष्ण का कीर्तन ऐसा होते है क्यों क्यों हम काली कीर्तन शिव कीर्तन साईं बाबा कीर्तन खुद का कीर्तन ये सब नहीं बोलते कृष्ण का कीर्तन तो वास्तव में संकीर्तन तो केवल कृष्ण का कीर्तन हो सकते है क्योंकि केवल भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कीर्ति है और सब जो है श्री ब्रह्मा आदि देवताओं तक सब अपूर्ण है केवल कृष्णा पूर्ण है और पूर्ण कीर्तन केवल कृष्ण का हो सकता जो अपूर्ण है उसका पूर्ण कीर्तन करना संभव नहीं यदि करना है तो वो अति स्तुति होती है यदि कोई बोलते कि भक्ति विकास स्वामी सारा ईश्वर्य पूर्ण भगवान है वे असंख्य ब्रह्मांडों के मूल सृष्टि करता है तो वो कीर्तन है लेकिन वो सच नहीं है और अगर कोई बोलते कि शिव सब ब्रह्मांडों के मूल सृष्टि करता है और जीव है स्वरूप हो शिव नित्यदास सही है लेकिन समझना चाहिए कि शिव इस प्रसंग में शिव का मतलब कृष्ण क्योंकि शिव इस शब्द का मतलब शुभ और केवल श्री कृष्ण परम शुभ है और शिव जो भक्ति नाथ ठाकुर एक कीर्तन कृष्ण का कीर्तन है कहते हैं कि शिव ओं का शिव कृष्ण से ही है अर्थात कि शिव शिव कि आप आप है कि मैं मैं हू हमारा सब शक्ति जो है सब प्राण जो है अगर कुछ गुण है हमारे में, हमारे में वो सब श्री कृष्ण से आते हैं कृष्ण भगवान पूर्ण है और कृष्ण के अलावा और सब कुछ जो है अपूर्ण है वे महान है और हम सब बहुत ही तुच्छ हैं और भगवान कृष्ण स्वतंत्र है और हम सब कृष्ण के उप कृष्ण से पर होते है तो ये सब समझना चाहिए तो ये श्री शाष्टक ये सब अर्थ है जो शिक्षास्त्र में वो सब पूरा शास्त्र अध्ययन करने श्रवण करना और समझने के पश्चात इस शिक्षास्त्र की शिक्षा में हम प्रवेश कर सकते नहीं तो हम किलाफ करेंगे तो क्यों हम कृष्ण कीर्तन करें दूसरा का कीर्तन हम नहीं करेंगे क्यों तो भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी देवियों की पूजा करने वाले सब अल्प में उनकी पूरी बुद्धि नहीं है और की हृदय मार्जन होना चाहिए तो ज्यादा लोग तो हृदय मार्जन के लिए कुछ कभी भी कुछ भी नहीं सोचते हृदय महार्जन करेगा वो क्या है लोगों का ज्यादा लोग का मन में ऐसी धारणा उनकी पूरी जिंदगी में ऐसा धारणा नहीं आता तो ये शिक्षाष्ट्रक तो शुन साधुजन आध्यात्मिक वादी उच्च कोटि के साधुजनों की चर्चा है तो की कृपा से हम श्री श्रीषाष्ट्रक की चर्चा करते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन होना चाहिए विशेषकर कल युग के लिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम खलो नास्तव नाश्ते वन युगों में अलग अलग प्रकार से भगवान की आराधना थी ध्यान कृत युग में सत्य युग में कृतियध्याय विष्णु त्रैताय यज्ञ मखाए त्रैतायोग में यज्ञ के द्वार अ द्वारय यम द्वार योग में परिचर्य अर्थात मूर्ति सेवा अर्चन अर्चन मार्ग से श्री कृष्ण की सेवक थे और एक्चुअली पूर्व युगों में ज्यादा लोग का जानकारी नहीं था कि कृष्ण भगवान स्वयं विष्णु उपासना प्रमुख था और कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम हे केवल तो कलि युग का मतलब कला का युग तो कला के लिए क्या करना चाहिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम खलौना श्रेवना श्रेवण श्रेव गीर्तन करना चाहिए तो संकीर्तन करना चाहिए संकीर्तन सामान्य संकीर्तन शब्द हम नाम कीर्तन विशेषकर मृदंग कार्त ला के नाम का कर, दान करना तो ये संकीर्तन है और इस प्रकार हरी का गुणगान करना वो भी संकीर्तन है <coughs> जैसे सुखदेव गोस्वामी उन्होंने कीर्तन से प्रसिद्धि मिल गई और परीक्षित श्रवण करने से <coughs> तो ये भी होना चाहिए गीता भागवत चैतन्य चारितमृत के ऊपर चर्चा होना चाहिए ये शिक्षा तक चैतन्य चारितमृत में संकलित है तो श्री कृष्ण संकीर्तन होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कीर्तन सदा हरि सदाए भगवान हरि कृष्ण कीर्तन करना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजय थे श्री कृष्ण सं परम विजय विजय क्या है विजय सामान्यता हम सोचते कि दो व्यक्ति के बीच में अगर ऐसे कुछ प्रतियोगिता था हो और एक आदमी विजयी हो वो थे विजय या दो दाओ में वो तो विजयी देश में जो टीम नहीं क्रिकेट टीम या yeah. किसी भी ऐसे कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन, पॉलिटिक्स कुछ दिन के पहले बराक ओबामा विजायित अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चुनाव तो वो विजय एक प्रकार का विजय है लेकिन वो परम विजय नहीं है परम विजय क्या है और देवता का पद प्राप्त करना नहीं नहीं परम विजय क्या है जन्म मृत्यु से मुक्त होना वो विजय वो ही विजय है हम अभी भगवान श्री कृष्ण की बाहिरंग शक्ति से संचालित होते हैं हम पुतला जैसे हैं माया प्रकृति के हाथ में हैं तो माया हम माया के ऊपर विजय नहीं कर सकते क्योंकि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरातया कृष्ण भगवान की माया शक्ति बहुत बड़ी शक्तिशाली में है परंतु जीव का विजय होते उस माया का प्रभाव से मुक्त होना तो वो विजय है और यदि हम सोचते मैं स्वयं विजयी हो सकता तो हम कभी भी माया से मुक्त नहीं हो सकते हम विजयी हो सकते कैसे विजय ये नाम कृष्ण भगवान का और अर्जुन का अर्जुन का एक नाम है विजय तो कैसे अर्जुन विजयी होते हैं क्योंकि उनके साथ सदैव भगवान कृष्ण है यात्रा योगेश्वर कृष्ण यात्र पार्थ धन धरा तत्र श्री विजय भूत झूबा नीचे मथिर ममा तो यदि हम कृष्ण में आश्रय लेते हैं हम कृष्ण की कृपा से विजयी होंगे हमारा उद्देश्य नहीं है कि मैं विजय होऊंगा, मैं सबसे बड़ा होऊंगा। तो ऐसे सोचना से हम सदैव माया माया कर, क्या क्या बोलते माया का फकर माया क्या पकड़ना में रहते हैं और ऐसे ये सब ओबामा मोदी और ये सब लोग सोचते हैं मैं विजयी हूं लेकिन वास्तव में ये सब माया के फकर में हूँ तो विजय संभव है माया से मुक्त होना कैसे संभव है हाँ। देशा गुणमयी मम माया दुर्थ्य माई प्रभद्यं थे माया में श्री कृष्ण की कृपा से यदि हम आश्रय लेते हैं श्री कृष्ण के चरण में तो श्री कृष्ण की कृपा से हम विजयी हो सकते और इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भवहादावाग्नि निर्मापनम हम संसार क्लेशों से मुक्त होते भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने से तो माया से मुक्त होने का मतलब क्या है काम क्रोध लोभ इत्यादि का प्रभाव से मुक्त होना तो वो वो कैसे संभव है चित्त चित्तोदर्पणम मार्जनम चित्त शुद्धि होना चाहिए वो संभव है श्री कृष्ण का संकीर्तन से तो वास्तव विजय जीव के लिए ही वास्तव विजय है स्वीकार करना कि मैं कभी भी विजयी नहीं हो सकता कृष्ण भगवान है विजय वही मूर्तिमान विजय है और उनके परम भक्त अर्जुन वही भी विजय है श्री कृष्ण की कृपा से और हम भी विजयी हो सकते यदि हम कृष्ण और अर्जुन के चरण आश्रय कहते तो फारम विजय क्या है तो विजय के ऊपर विजयी होना परम विजय है तो विजय विजय कौन है कृष्ण और कृष्ण के ऊपर कोई विजयी नहीं हो सकते हो सकते शास्त्र प्रमाण क्या है शास्त्र प्रमाण है कि क्या नहीं प्रयास बुद्ध फश्य न मंत्र जीवंधी जीवंधिन्मुखरम भवदीय बात स्थान स्थिति शुकृता ये प्रायश जिज जिजो थ्रीलोक शास्त्र प्रमाई चैतन्य महाप्रभु का एक प्रियश्लोक चैतन्य महाप्रभु बाश्रम बाश्रम चवथा पुरुषेण विष्णुरा राध्य नान्या उसका चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार नहीं किया श्लोक चैचन्य महाप्रभु ग्रहण नहीं किया और सावधान सर्वधाम वो श्लोक भी चैतन्य महाप्रभु ग्रहण नहीं किया और यही श्लोक ग्रहण किया ब्राह्मण अंदर जब चैचन्य महाप्रभु को उपदेश दिया तो इस प्रकार रामानंद राय विजयी थे चैतन्य महाप्रभु के कई चैतन्य महाप्रभु तो शिष्य जायसे रामानंद राय के तो रामानंद राय तो यही श्लोक बोले क्या नहीं प्रयास तो वो प्रयास ज्ञान आर्जन करने से मुक्त होना या आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होना छोड़ दो छोड़ दो मैं खुद का बल से मैं विजय होंगे शारीरिक बल राजनैतिक भाव मानसिक भाव वो सब आशा छोड़ दो और न मंथ एवं विनम्र होना चाहिए विनम्रता क्या है कली स्वीकार करने की मैं पूरा अधीन हूं कृष्ण स्वतंत्र है वे सर्वशक्तिमान है मैं क्षुद्र जीव हूं मैं श्री कृष्ण का अधीन हूं तो ये विनम्रता मुक्त जीव का स्वभाव है नमंत जीवं सन्मुख ऋम भवदी अभर्थन और सदैव जीवन में सन्मुख संतों की मतलब कृष्ण के शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से श्रवण करो कृष्ण के बारे में स्थान स्थित जो भी स्थिति में हो रहो और सदैव सुनो कृष्ण कथा और मन सब कुछ श्री कृष्ण की भक्ति में उत्सर्ग करो और इस प्रयास से संभावना है कि हम परम विजेता के ऊपर विजाई हो सकते मतलब कृष्ण भगवान स्वतंत्र है और सब जीव उनसे अधीन होते हैं। परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान का एक अद्भुत गुण है कि वे प्रेमाधीन होते हैं, वे भक्तों का प्रेम से अधीन होते हैं, वे सबके प्रभु होते हुए भी वे आपन को मानते कि मैं मेरे भक्त का सेवक हूं जैसे श्री कृष्ण बाल गोपाल तो शिशु रूप में कृष्ण स्वयं सबसे कि मैं नंद और यशोदा की कृपा से अधीन हूं यशोदा माई मेरी माता है और मुझे उनका स्तन से दूध फीता हूं तो ये भक्ति रहस्य है तो भगवान कृष्ण प्रेमाधीन होते हैं तो वो सबसे उच्च अवस्था प्राप्त करना कैसे संभव है कि भगवान कृष्ण हमारे प्रेम से अधीन होंगे। शिलोपरापत बोले की मायावादियों का लक्ष्य है भगवान के समान हों। लेकिन हम लेकिन वैष्णव के लक्ष्य है कि भगवान हमसे छोटे होंगे <laughs> तो चातव्य विचार में भगवान तो कभी भी हमारे से छोटे नहीं हो सकते क्योंकि वे परिपूर्ण भगवान ही है और हम तुच्छ जीव हैं परंतु प्रेम से भगवान कृष्ण निम्न स्थिति ग्रहण करते हैं उनके भक्तों की सेवा में तो कैसे संभव है भक्ति से भक्ति से भगवान भक्तों के अधीन होते तो भक्ति कैसे करना है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम और विशेषकर इस कलयुग में कीर्तन से तो कृष्ण कीर्तन करना चाहिए वो परम विजय है परम विजय है कि अभिजित भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर कृष्ण जिनके ऊपर कोई नहीं है वे स्वयं स्वीकार करेंगे भक्तों के दास तो भक्तों तो ऐसे ही नहीं सोचते कि मैं इतना सा भक्ति करूंगा जिससे मैं इतना बल मिले कि वो भगवान मेरे चरण पर दांडवाद प्रणाम करेंगे तो भक्तों ऐसे ही नहीं सोचते लेकिन स्वभाविक है भक्ति से भगवान कृष्ण उनके भक्तों का प्रेम से इतना कृतज्ञ होते हैं कि वे स्वीकार करते हैं उनकी उनके भक्तों की सेवा करना तो परम विजय यह है कि हम जो बंध जीव है हमारा हृदय में काम करोध लोग इत्यादि वो सब दोष अपार है तो श्री कृष्ण की कृपा से चेतो दर्पणम मार्जनम होते हैं और वो सब काम क्रोध लोभ इत्यादि का हथाना होते हैं और श्री कृष्ण की कृपा से हम इतना अग्रसर हो सकते भक्ति में कि हम जो आराम में काम क्रोध लोभ पारायण होते जो श्री कृष्ण की कृपा से वो कृपा जो हम संकीर्तन करने से मिलते हैं हम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय संगी हो सकते हैं और उस संबंध में श्री कृष्ण स्वयं स्वीकार करेंगे उनके भक्तों की सेवा करेंगे तो ये सब संभव है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री कृष्ण सं की कृपा से इसलिए हमें कीर्तन करना चाहिए कीर्तन या सदा हरे ही हरे कृष्ण इसके बारे में कुछ प्रश्न है मंतव्य वक्तव्य नहीं तो कुंभ मेला कुंभ मेला आप आ, है क्या कुंभ मेला में आप एक बार हरिकृष्ण बोलो हाँ तो क्रो क्रो बाघ कुम्भ मेला जाने से आप ज्यादा फायदे मे एक बार हरिकृष्ण बोलने से शीला प्रहुपाद कुंभ में लगाए थे उन्होंने कहा कि उनके शिष्यों को बताया कि उसी मुहूर्त में त्रिवेणी में स्नान करने से वो अमृत योग बोलते हैं तो लोग मुक्त हो जाते है उपराबाद बोलते हैं हम सदाव हरी कीर्तन करते हैं हरी भक्ति कहते हैं हम मुक्ति है तो हम यहाँ आया है प्रचार करने के लिए दूसरों का फायदा के लिए और लोग जो पुण्यशाली है और विश्वास है कि हम मुक्त हो जाएंगे कुंभ मेला में स्नान करने से तो उनको बताना की यही सब करने की जरूरत नहीं है हरि कीर्तन करो तो फायदा होगा कुंभ मेला जाने से कि हम प्रचार करेंगे और उससे शिलो प्रपात और श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट होंगे <laughs> हम रोज संकेतन नहीं लग करते हम नहीं बोलते कि वो कड़ा पे तो गौ हाथ करने से सिनेमा जाने से तमाशा देखने से भगवान श्री कृष्ण की विस्मृति करने से कुमे जाना अच्छा है वो वहां पर भी कृष्ण की विस्मृति होती है तो अच्छा लेकिन उससे असंख्य गुण से शुभ होते है एक बार हरे कृष्ण बमने से चाचारे धाम वो एक कहा बात है कि कोटि अश्व कोटि अश्वमेध अश्वेद कृष्ण नाम समी से पापी दंड अर्थात जो बोलते कि क्रो क्र अश्वमेध यज्ञ करना एक बार कृष्ण नाम बोलने के समान है वो पापी है और यमराज से दंड है हरे कृष्ण